करने भी कर्णे श्रृणुया मेवा भद्रंपेमाक्षर्जा स्थि तुष्टुवागुसनु्यसेमदी तंजदयु स्स्तीन न इंद्रो वृद्रवा स्वस्ति पूषा विश्वेद स्वस्न नक्षो अनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शि शां शंकर शंकराचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्याप्त दक्षिणा नमः ओम शांति शांति शांति वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओदीय्राह्मणवाक्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की पांचवी कंडिका का विचार आज प्रारंभ होना है चतुर्थ कंडिका का विचार कल हुआ सत्य काम सैभ्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य जी द्वितीय कंडिका में बताएं कि जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करने वाला उपासक उसके इच्छानुसार अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म इन दो में से किसी भी एक को प्राप्त करता है इन दो में से जिसको प्राप्त करना चाहता है उसे वह ओंकार उपासना रूप साधन से प्राप्त कर लेता है ओंकार उपासना परब्रह्म अपरब्रह्म प्राप्ति की साधन है और ओंकार परब्रह्म अपरब्रह्म का प्रतीक है तो ओंकार को कहा गया कि ब्रह्म प्राप्ति में ये निर्दिष्ट आलंबन है ओंकार में ब्रह्म प्राप्ति के प्रति का ओंकार की प्रशंसा करते हुए द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ इन दो कंडिकाओं में हुआ ओंकार के प्रशंसा द्वारा निधिष्ठत्व का उपादन ये निश्चित हुआ कि ब्रह्म के और भी आलंबन हैं लेकिन बाकी आलंबनों की अपेक्षा ओंकार में निर्दिष्टत्व इसलिए है कि ओंकार के एक एक अवयव की उपासना भी करने वाला उपासक सदगति को ही प्राप्त करता है उसकी दुर्गति नहीं होती तो समस्त ओंकार की उपासना करने वाला उपासक अपने निर्दिष्ट आलंबन वाले ब्रह्म को प्राप्त करेगा इसके विषय में क्या कहना है ऐसे कैमुतिक न्याय से निदिष्टत्व उपादित हुआ अब पंचम कंडिका में ओंकार की प्रशंसा करते हुए ओंकार को नेदिष्ट ब्रह्म से जिसलिए बताया गया निर्दिष्टालंबन उस ओंकार उपासना का विधान किया जा रहा है पंचमकंडिका में समस्त ओंकार की उपासना का इसलिए यह पुनः इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि एवं ओंकार स्तुवा तद् पर ब्रह्म विषय विधत्ते तो इस प्रकार ओंकार की प्रशंसा करके ओंकार प्रतीक परब्रह्म विषयक उपासना का विधान करते हैं शब्द से लेना ओंकार प्रतीक है जिस उपासना में ऐसी उपासना को तो ओंकार प्रतीक उपासना और विषय होगा उसका परब्रह्म पर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार रूप प्रतीक की उपासना का विधान करती है श्रुति से तो यह पुनः इत्यादि पंचम कंडिका का उच्चारण कर लें यह ओ त्रिमात्रेणते नईवाक्षरण परम पुषमध्यायी स तेजसूर्य यहा पादोदरस्वचा विच्यतेम पापना विनिर्मुक्तः स स उन्नीयते जीवघनात्‌ साममीये ब्रह्मलोकम सैतस्माजीवघनाक्ष तेतो श्लोकोत तो यह पुनः परम ओम इति अक्षरेणा त्रिमात्रेणा युष्न करिए तो जो ओंकार की प्रथम मात्रा मात्र की उपासना करता है वह मनुष्यलोक में आस्तिक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और जो ओंकार की द्वितीय मात्रा की मात्र उपासना करता है वह स्वर्गलोक में देवता जन्म प्राप्त करके बहुत समय तक रहता है फिर साधक बन करके वापस मनुष्य लोक में आता है ये एक एक मात्रा की उपासना का फल बताया। समस्त ओंकार की उपासना करने वाला उपासक एक एक मात्रा की उपासना करने वाले उपासक की जैसे पुनरावृत्ति होती है ऐसी पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता अपितु वह क्रममुक्ति प्राप्त करता है इसे क्रममुक्ति के साधन के रूप में समस्त ओंकार की उपासना को बताया जा रहा है तो इसमें अभिध्यायीत तो ये विधि लिंग है इसलिए विधायक वाक्य है अभिध्यान करें यानी उपासना करें और अभिध्यान है ध्येय के साथ तात्म्य अभिमान पर्यंत ध्येय का चिंतन ध्याता और ध्यान ये दोनों भी ध्यय रूप बन जाए ध्येय ध्यान ध्याता ये जो त्रिपुटी है इसमें ध्याता और ध्याता का ध्यान रूप व्यापार यह ध्येय में समाविष्ट हो जाए तब तक का ध्यान ये माना जाता है अभिध्यान ध्याता ध्येय से अलग न बचे ध्येय को मैं के रूप में पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें तो अभिध्यायित इस क्रियापद का करता है यह यह तो यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार यह शब्द से ग्राह्य जो अभिध्यान करता है उसी को तेजसी सूर्य संपन्न इस वाक्यस्त शब्द से लिया जाएगा नहीं, यह अभिध्यायित स जो अभिध्यान करता है वह सूर्य में संपन्न होता का मतलब सूर्य का सायुज प्राप्त करता यह अर्थ निकलेगा और सूर्य से लेना सूर्यांतरगत पुरुष को और फिर सूर्यांतरगत पुरुष है सूर्य का भी अंतर्यामी जिसका ध्यान यहां पर बताया जा रहा है परम पुरुष शब्द से उसे यहां सूर्य संपन्न शब्द से लेंगे तो सूर्य के साथ यानी सूर्य का अंतर्यामी जो परमात्मा है उसके साथ संपन्नो भवती मतलब परमात्म रूप हो जाता है ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती के अनुसार तो अभिध्यान का कर्ता हुआ यह इस नाम से ग्राह्य जीवन पर्यंत ओंकार उप, की उपासना करने वाला उपासक यह शब्द से ग्राह्य है और उपास्य कौन है तो ये तम शब्द से उपास्य को लिया जा रहा है ये तम यह नाम है वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है सरोनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ को बताना तो प्रकृत कौन है तो शैव्य सत्य काम के प्रश्न में प्रकृत है ओंकार तो जो जीवन पर्यंत ओंकार का अभिध्यान करता है उसे कौन सा लोक प्राप्त होता है ये प्रश्न है न सत्य काम का प्रथम कंडिगा में तो वहां पर ओंकारम अभिध्यायित यह ओंकारम अभिध्यायित यह उपास्य के रूप में प्रकृत है ओंकार उसी ओंकार का परामर्शक हो जाएगा ये तम यह सर्वनाम तो ये यानी ओंकारम और वो ओंकार बताया गया परब्रह्म तथा अपरब्रह्म का प्रतीक और प्रतीक में उपास्य का आरोप किया जाता है जैसे प्रतिमा में जिस देवता की प्रतिमा है उस देवता का आरोप करके प्रतिमा से अभिन्नतया ग्रहण किया जाता है प्रतीक तो है आलम्बन अधिष्ठान और उसमें अध्यारोपित है उपास्य देवता और अध्यारोपित उपास्य देवता और उसका अधिष्ठान प्रतीक इन दोनों का होता है तादात्म्य संबंध अभेद इसलिए यहां पर यहतम यह सर्वनाम ओंकार का तो परामर्शक रहेगा ही ओंकार के साथ साथ ओंकार से अभिन्न जो ओंकार में अध्यारोपित परम पुरुष शब्दित परब्रह्म है उसका परामर्शक रहेगा इसलिए एक शब्द का अर्थ निकलेगा ओंकारा भिन्नम और ये विशेषण बनेगा परम पुरुष का पुरुष का ओंकारा भिन्न जो पुरुष पुरुष है पूरी सेनात पुरुष इसी उत्पत्ति के अनुसार पूर यानी शरीर तन और शरीर में निवास करने वाले दो हैं जीव और ईश्वर द्वा सयुजा सखाया के अनुसार तो खाली पुरुष शब्द का प्रयोग करेंगे तो जीवात्मा को भी लिया जा सकता है कहीं जीव की ही उपासना न समझे इसलिए परम यह विशेषण है ओंकार में चिंतनीय पुरुष जीवात्मा नहीं अभी तु परमात्मा है इसे दिखाने के लिए पुरुषम का विशेषण है परम तो परम पुरुषम वो है परमात्मा और परमात्मा का ओंकार में अभिध्यान ये बताया जा रहा है तो ओंकार ओंकाराभिन्न जो परम पुरुष यानी पर ब्रह्म उसका अभिध्यान है यानी ओंकार उप प्रतीक में होगा परब्रह्म का ध्यान और ऐसा पर ब्रह्म का ध्यान यह अभिध्यायित यानी करता है उसके लिए कहा गया कि यह अभिध्यायित प्रतीक है ये दिखाने के लिए और यहां समस्त ओंकार की उपासना है ये दिखाने के लिए बीच में एक वाक्य आया त्रिमात्रेण ओम अक्षरे ओम इति नैव अक्षरेण यहाँ त्रिमात्र शब्द से तृतीय मात्रा रूप जो केवल मकार है उसी की उपासना नहीं है वही उपास्य नहीं है अपितु त्रिमात्र शब्द से अकार उकार मकार इन मात्रा रूप जो समस्त ओंकार है उसका ग्रहण करना है यहाँ त्रिमात्र शब्द से ह ऐसे तो एक वचन का उधर भी प्रयोग है द्विमात्रेण लेकिन त्रिमात्रेण के साथ साथ ये जोड़ दिया कि ओम इति अक्षरेण ओम इति एते नैब अक्षरण ये जो ओम इति नैव अक्षरेण वाक्य है यह पूर्व में नहीं है तृतीय कंडिका में भी नहीं है और चतुर्थ कंडिका में भी नहीं है यहीं पर लिखा है ओम इति नैव अक्षरेण इस वाक्य प्रयोग के सामर्थ्य से त्रिमात्रण इस शब्द से तृतीय मात्रा मात्र को न लेकर के त्रिमात्रेण शब्द से समस्त ओंकार को लेना है वह त्रिमात्रा कौन है तो कहा ओम ये अक्षर हाँ तो यहां पर टिपने में टिप्पणीकार कहेंगे फिर यहां पर एक अवांतर वाक्य की विवक्षा करके मकार की भी उपासना समझना और फिर वो मकार की उपासना करने वाला उपासक ब्रह्मलोक में जाएगा जैसे आकार की उपासना करने वाला पृथ्वीलोक में आता है उकार की उपासना करने वाला सोमलोक जाता है यानि स्वर्ग जाता है ऐसी मकार मात्र की उपासना करने वाला ब्रह्मलोक जाएगा और वहां जाकर के उसे केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति मात्र होगी क्रम मुक्ति नहीं होगी और वो इस कल्प में वापस भी नहीं आएगा लेकिन वर्तमान कल्प के ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा जी तो मुक्त होंगे और वो फिर दूसरे कल्प में वापस आएगा प्रतिकुपासक ऐसी अवांतर विवक्षा यहां करके मकार की भी उपासना समझना ये टिप्पणी में टिप्पणीकार कहेंगे और ओम इति अक्षरेण इसके सामर्थ्य से त्रिमात्रेण शब्द से जब अवांतर विवक्षा न करके मुख्य विवक्षा ही करते हैं तो वो रहेगी समस्त ओंकार की मात्र उपासना और समस्त ओंकार की उपासना करने वाला उपासक भी जाएगा ब्रह्मलोक। लेकिन वहां ब्रह्मा जी के सा, अप, ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठ करके वहां पर ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करके जीवन मुक्त होकर के रहेगा और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा कल्पांतर में भी उसका जन्म नहीं होगा वो समस्त ओंकार की उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूता वो प्रधान रूप से यहां विवक्षित है ये दिखाने के लिए श्रुति ने ओम इति अक्षरेण ये त्रिमात्रेण का विशेषण बता त्रिमात्र कौन है तो ओम ये अक्षर और ओम ये अक्षर है परब्रह्म का प्रतीक वाचक नहीं अभिधायक नहीं प्रतीक अब उसका फल क्या होगा ओंकार प्रतीक में परब्रह्म का ध्यान करने वाले ध्याता को ओंकार रूपी प्रतीक में परब्रह्म ध्यान का फल बताया जा रहा है स तेजसी सूर्य संपन्न भवती क्रियापद का अध्यान कर लेना तो स यानी वो उपासक तेजसी सूर्य संपन्न भवती तो तेजात्मक जो सूर्य है उसमें संपन्न होता है संपन्न होना एक ही भूत होना है अभेद को प्राप्त करना है और सूर्य शब्द से लेना वो सूर्य का अंतर्यामी जो परमात्मा जिसका ध्यान किया है उसी के साथ अभेद को प्राप्त करता है अभिध्यान के फलस्वरूप अभेद की अनुभूति कर, कर लेता है एकत्व की अनुभूति कर लेता है यानी मैं ही आदिदेव तथा अध्यात्मादि समस्त शरीरों में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित हूं ऐसा उसे अनुभव होता है वो अनुभव कहां होगा यहां पर तो पहले तादात्म्य होगा केवल और अनुभव होगा ब्रह्मलोक में जा करके उसे कहा जा, कहा जाएगा वह पूरी स्वयं पुरुषम इक्षते यहां पर तो संपत्ति हैं उपासक शरीर के रहते रहते परब्रह्म में तादात्म्य विमान लेकिन अज्ञान रहेगा उस समय भी ये तो भावना से समझ लिया है तादात्म्य कर लिया है और जब साक्षात्कार होगा वो होगा ब्रह्मलोक में जाकर के तो तेजसी सूर्य संपन्न भवति का मतलब उपास्य के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है ये उपासना का फल है दृष्ट फल और फिर उपासना का एक ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप है उसकी निवृत्ति रूपी फल भी बता रहे हैं इसी अभिध्यान का फल सत्यलोक में जाना है ना ब्रह्मलोक में जाना है तो ब्रह्मलोक में जो वीरज होता है वही पहुंच पाता है वीरज में रजह शब्द का अर्थ है प्रतिबंधक किलबिश पाप और वह जिसके अंदर नहीं है वो सब निवृत्त हो गया है जिसका रज से जो रहित है उसे कहा जाता है वीरज और वीरज ही जाता है ब्रह्मलोक। इसलिए पुराणों में एक वीरजा नदी बताई गई है और वो वीरजा नदी पार करता है ने सम समस्त किसों से रहित जो होता है वही ब्रह्मलोक प्राप्त कर पाता है इसलिए वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो भी दोष है उन दोषों की निवृत्ति इस अभिध्यान का फल है अवान्तर फल इसे बताया जा रहा है दृष्टांत के साथ यथा पादोदरह इत्यादि से पहले दृष्टांत बताया जा रहा है विनिर्मुच्य यहां तक और एवं हवई इससे वह फल बताया जा रहा है दाष्टान्त के रूप में तो यथा पादोदरह त्वचा विनिर्मुच्यते पादोदर कहते हैं सर्प को तो सर्प जब ज्यादा आयु वाला होता है तो उसकी जो त्वचा है पक जाती है तो पक जाती है तो वो शरीर से एक प्रकार से छूट जाती है ढीली पड़ जाती है और अंदर से नई त्वचा आती है ऊपर वाली शिथिल हो जाती है और फिर किसी छोटे से बिल से वो निकल जाता है तो पकी हुई त्वचा वो अलग हो जाती है शरीर से और जो नई आई हुई त्वचा है अभिनव त्वचा उससे वह युक्त हो जाता है वो दिखती है तो पुरानी त्वचा छोड़ थो देता है केन्चूली को वो यहां पर कहा कि यथा पादोदर जैसे सर्प पादोदर कहते सर्प को अपनी पुरानी पकी हुई त्वचा यानी केन्चूली से रहित हो जाता है विनिर्मुचते ऐसे ही ये तो दृष्टांत है और पुरानी त्वचा को छोड़ा तो फिर चमकता है अच्छी तरह से उसके अंदर एक प्रकार से नवजीवन आ जाता है ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि एवं हवई तो दृष्टांत के अनुसार ही दार्टान्त में उपासक जिसे ओंकार रूपी प्रतीक में परब्रह्म ध्यान का फल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक जाना है वह उपासक ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप हैं, सर्प के पकी हुई त्वचा के स्थानीय उन पापों से मुक्त हो जाता है पापों से रहित होता है सर्प जैसे त्वचा से रहित हुआ ऐसे उपासक उपासना के सामर्थ्य से उपासना के फल में प्रतिबंधक पापों से रहित हो जाता है कहा जा रहा है कि विनिर सपापना तो स यानी वो उपासक ओंकार रूपी प्रतीक में परब्रह्म की उपासना जिसकी परिपक्व हो गई वह उपासक उपासना के सामर्थ्य से उपासना के फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक पापों से रहित होता है विनिर्मुक्त और फिर अब ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक के न रहने से जैसे उपासक का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है यहां पर उपासक शरीर का तो फिर उपासक शरीर से उपासक सुषमना नाड़ी से मुर्धा द्वारा निकलता है फिर वहां साम से उपलक्षित जो अर्ची अभिमानी देवता है अर्चिराधि देवता ब्रह्मलोक ले जाने वाले अतिवाहिक देवता वे आ जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि सर साम भी सामीयते ब्रह्मलोकम स यानी उपासक ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक पापों से रहित हुआ उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराई जाती है किनके द्वारा तो साम भी यानी साम अभिमानी देवताओं के द्वारा वे हैं अर्चिरादि तो अर्चिरादि देवताओं के द्वारा उसे ले जाया जाता है ब्रह्मलोक और फिर वह ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो ब्रह्मलोक भी के कई अवंतर प्रांत है जैसे भारत के अलग अलग प्रांत है ना ऐसे ब्रह्मलोक के अलग अलग चार भाग है महा, जन तप और सत्य तो ये जो तीन हैं महा, जन तप इन प्रांतों में एक प्रकार से ब्रह्मलोक के तो प्रतीक उपासक जाते हैं सत्यलोक में क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले उपासक पहुंचते हैं सत्यलोक में तो ये उपासक सत्यलोक में जाएगा समस्त ओंकार की उपासना कर रहा है ना और उकार मकार मात्र की उपासना करेगा तो ये महाजन तप इन तीन में से किसी न किसी में जाएगा और समस्त ओंकार की परब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला उपासक सत्यलोक जाएगा तो यहां ब्रह्मलोक से लेना ब्रह्मना लोका, ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक और ब्रह्मा है हिरण्य तो हिरण्यगर्भ का लोक जो सत्यलोक है वहां पहुंचेगा <coughs> और वहां पहुंचने के बाद उसे ब्रह्मा जी के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है स्वाध्याय ब्रह्मा जी कराते हैं वहां पर और वहां जो कोई भी आ जाए नियम लगा करके स्वाध्याय में नहीं बिठाया जाता उल्टा योग्यता देख करके योग्यता है कि नहीं अयोग्य है तो उसको आने नहीं दिया जाता अर्हता देखी जाती है और अर्हता यहीं से कमा करके जाना पड़ता है अर्ता को मनुष्य शरीर में रहते रहते जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना किए हुए हैं उन्हीं को माना जाता है ब्रह्मा जी के वेदांत स्वाध्याय में बैठने के अधिकारी स्वाध्याय में बैठने अर् वे लोग हैं तो इसने भी क्रम मुक्ति की साधनभूत समस्त ओंकार की उपासना की है तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा किए जाने वाले वेदांत स्वाध्याय में बैठने के योग्य है फिर वहां बैठ जाता है ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में और उसे वेदांत से वहां ब्रह्मा जी के द्वारा वेदांत श्रवण करके निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हो जाता है ये बताया जा रहा है आगे वाले वाक्य से कि सस्मात जीवघनात परम पुरी सयम पुरुषम ईक्सते तो स यानी ब्रह्मलोक लोक पहुंचा हुआ ओंकारूपासक ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठ करके फिर क्या करता है तो परम पुरु, परम पूरी तोयम पुरुषम ईक्षते परम पूरी पुरी पुरुषम है परमात्मा और उसे ईक्षते ईक्सतेने ईक्ष दर्शन धातु है दर्शन करता है ने अनुभव करता है मैं के रूप में करामलक व साक्षात्कार उसे होता है परम पुरिशयम पुरुषम शब्द से कहे गए सर्वांतरयामी परमात्मा का ये सर्वांतरयामी पुरिशय पुरुष किसकी अपेक्षा पर है तो कहा कि परात परम वह पर से भी पर है तो परात इस पंचमे से ग्राह्य कौन है तो ये तस्मात जीवघनात इसमें ये तस्मात शब्द से ग्राह्य है जो सत्यलोक का अधिपति उस समय स्वाध्याय करा रहे हैं ब्रह्माजी वे हैं ये तस्मात शब्द से ग्राह्य हिरण्यगर्भ, अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म और उन्हें भी वेष्टि जीवों की अपेक्षा वो समष्टि जीवात्मक है ना हिरण्यगर्भ। इसलिए वेष्टि की अपेक्षा पर यानी उत्कृष्ट होता है समष्टि तो हिरण्यगर्भ वेष्टि उपाधि मनुष्यादि की अपेक्षा मनुष्यादि वेष्टि उपाधि में स्थित जीवों की अपेक्षा वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर है श्रेष्ठ है इसलिए परात ये तस्मात्त यानी ये जो वेष्टि जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ समष्टि जीव है हिरण्यगर्भ उनसे भी पर हिरण्यगर्भ से भी पर हिरण्यगर्भ का भी जो अंतर्यामी है वो कौन है वो है परम पुरुष परमात्मा अंतर्यामी तो इसलिए ये तस्मात परम और ये तस्मात शब्द से ग्राह्य जो हिरण्यगर्भ है उन्हीं का एक विशेषण है जीवघनात ये तस्मात जीव तो जीवघन घन कहा जाता है हिरण्यगर्भ को इसलिए कि सभी वे जीवों के साथ हिरण्य गर्भ का संसर्ग है अन्वय है तादात्म्य है इसलिए सारे वेष्टि जीवों के साथ हिरण्य गर्भ रूपी समष्टि जीव का तादात्म्य होने से हिरण्य गर्भ को कहा जाता है जीवघन मतलब जीवों का एक संघात रूप हिरण्यगर्भ है सारे जीवों के साथ सारे जीव जिससे अभिन्न है सारे जीवों का जिसमें समावेश है वो है जीवघन घन, घन प्रत्यय हुआ है जीव ही जीव है उसमें हिरण्यगर्भ में सारे जीवों का समष्टि रूप है ना इसलिए वो जीव घन है और जीव घन जो ये शब्द से ग्राह्य वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर समष्टि जीव है हिरण्यगर्भ उससे भी जो पर पुरुष है परम और वो कहा है तो पूरी संयम यानी सारे शरीरों में अंतर्यामी के रूप में रहने वाला जीव, जीवों के भी अंतर्यामी के रूप में जो रहता है वो है पूरी से पुरुष परमात्मा और उसे एक सते ब्रह्मा जी से वेदांत श्रवण करके परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है ये एक प्रकार से स ए तस्मात जीव पुरी पुरुषयम पुरुषम ईक्सते का अर्थ है ब्रह्म में जाकर के परब्रह्म का साक्षात्कार होगा फिर वहां पर ओ रहेगा ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने तक जीवन मुक्त होकर गए ज्ञान होने पर तो चाहे मनुष्य शरीर में रहे या देवता शरीर में रहे वो जीवन मुक्ति दृष्ट फल है उसका और अदृष्ट फल है विधेयक मुक्ति ब्रह्म लोक में जिनको ज्ञान होता है उनको उनका प्रारब्ध कल्प तक का रहता है ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने तक का रहता है इसलिए तब तक वे जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे वहां पर और फिर ब्रह्मा जी के साथ विधेयक कैवल्य को प्राप्त करेंगे तो ये जो ओंकार उपासना का फल बताया गया क्रम मुक्ति यहां तो ओंकार रूपी प्रतीक में परमात्मा का ध्यान करेगा और फिर उपासक शरीर छूटने से छूटने पर ओंकार उपासना का परिपाक जिस उपासक के हुआ है वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा वहां साक्षात्कार प्राप्त करके साक्षात्कार का दृष्ट फल जीवन मुक्ति अदृष्ट फल विधेय मुक्ति पा लेगा। इस प्रकार क्रम मुक्ति उसकी होगी यह बताया गया इसो पंचम कंडिकात्मक ब्राह्मण वाक्य के द्वारा ये ब्राह्मणात्मक वेद वाक्य है ना और ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताए गए अर्थ को मंत्र से संवादित करने के लिए ब्राह्मण वाक्य मंत्र का अवतरण है कि तद ये तो श्लोको भवत दो मंत्र बताए जा रहे हैं इसी अर्थ के समर्थक ओंकार उपासक क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है इस अर्थ के इस अर्थ को बताया यहां पर इस ब्राह्मण वाक्य ने और ब्राह्मण वाक्य का यह अर्थ मंत्र भी कहते हैं ठीक है ब्राह्मण वाक्य अर्थ का समर्थन करने के लिए मंत्र भी आते हैं दो यह यहाँ पर कहा तद यानी तत्र तत्र यानी उक्ते अर्थ है इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ में ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ क्या है ओंकार उपासक को क्रम मुक्ति मिलती है ओंकार उपासना क्रम मुक्ति की साधन है ये ब्राह्मण उक्त अर्थ है उसे यहाँ पर तद एतो इसमें तत् शब्द से ग्रहण करना और यह इस अर्थ के विषय में ये तो श्लोकों भवत ये तो यानी वक्ष्यमाण आगे बताए जा रहे हैं ये वक्षमाण श्लोक यानी मंत्र भी है मंत्रात्मक वेद भाग भी ओंकार उपासना क्रम मुक्ति का साधन है ऐसा बताता है ये कहा जा रहा है भाष्य है भाष्य को देखिए यह पुनः इत्यादि तो यह पुनः ओंकार विषय विज्ञान विशिष्ट तो जो उपासक एतम पर पांच नंबर टिपने में टिपनीकार कहते हैं पांच नहीं ओ, दो नंबर टिप्पणी में तो येतम ये ओंकार तो ओंकार पर है ना टिप्पणी ओंकार एतम यह सरोनाम प्रकृत ओंकार का परामर्शक है और ओंकार को भी समझना ओंकारा भिन्नम और ये ओंकारा भिन्नम विशेषण होगा परम पुरुष का पुरुष का विशेषण बनेगा तो ओंकारा भिन्न जो पुरुष यानी ओंकार रूपी प्रतीक में उपासना के लिए आरोपित जो पर पुरुष है वो है ओंकारा भिन्न पुरुष और उसका अभिध्यान जो करता है त्रिमात्र का अर्थ करते हैं का अर्थ करते हैं टीकाकार विज्ञान विषयी <coughs> <coughs> तो ये विषयकृत विज्ञान है उपासना और उपासना का विषय बनाया गया <coughs> जिस समस्त ओंकार को उस ओंकार को कहा जाएगा विज्ञान विषयीकृत ओंकार वो है त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट ओंकार अर्थात तो ये अर्थ निकलेगा टीका में ही बता रहे हैं कि त्रि मात्रा त्रयात्मना ज्ञातेन न तो मात्रा त्रयात्मना यानी आकार ऊकार मकार यह है मात्रा त्रय <coughs> मात्रा त्रय रूप से ज्ञात यानी उपासित उपास्य के रूप में समस्त ओंकार को जान लिया कि ये अकार उकार मकारात्मक ओंकार है वो उपासितव्य है ऐसा निश्चय विषयीभूत ओंकार उसे कहा जाएगा त्रिमात्र ओंकार आगे हैं त्रिमात्रेण इत्यत्र पूर्ववदीण तृतीयात्र मकार उच्यते भ्रम वारय पूर्व मेंृतीयकंडिथा चतुर्थक में कहा गया प्रथम मात्रात्मक तथा द्वितीय मात्रात्मक ओंकार को प्रथम मात्रात्मक ओंकार है आकार द्वितीय मात्रात्मक ओंकार है उकार और उन्हीं की उपासना वहां पर बताई गई है आकार मात्रा की उकार मात्रा की ऐसे यहां पर त्रिमात्रेण शब्द से जो ओंकार की तृतीय मात्रा है मकार वही बताई जा रही है इस प्रकार का किसी को भ्रम यदि होता है तो उस भ्रम का निराकरण करने के लिए भ्रम वारय का अर्थ है भ्रम का निराकरण करने के लिए ओम इति अक्षरेण इति उक्तम। ओम इति अक्षरेण अक्षरण यक्यु प्रयुक्त में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। आगे पूर्वत्र आगेह मात्रा तधान ओंकार एव इति मते इद विशेषणुपन्नम पूर्वी ओंकार से उक्तवादी तन्मतुपन्नम भातिटीका तो ये कहते हैं जो लोग तृतीय तृतीयकंडिका में प्रथम मात्रा प्रधान ओंकार की उपासना मानते हैं द्वितीय तथा तो तृतीय मात्रा गौण और प्रथम मात्रा आकार प्रधान है जिसमें ऐसे ओंकार की ही उपासना तृतीय कंडिका में भी मानते हैं और द्वितीय कंडिका में चतुर्थ कंडिका में मानते हैं द्वितीय मात्रा उकार प्रधान और प्रथम तथा तृतीय मात्रा गौण है जिस ओंकार की ऐसे ओंकार की उपासना ओंकार की ही उपासना रहेगी लेकिन एक जगह प्रथम मात्रा प्रधान रहेगी द्वितीय तृतीय मात्रा गौण रहेगी और चतुर्थ खंडिका में बताई गई उपासना में ओंकार उत्तीय मात्रा रहेगी प्रधान प्रथम और तृतीय मात्रा रहेगी गौण और चिंतन होगा ओंकार का ही द्वितीय मात्रा को प्रधानता दे करके ऐसा मानते हैं जो लोग उनके मत में फिर या तीनों कंडिकाओं में तीसरी चौथी पांचवी ओंकार की ही उपासना बताई गई समस्त ओंकार की ही इतना मात्र अंतर है कि तृतीय कंडिका में प्रथम मात्रा प्रधान है और चतुर्थ मात्रा में द्वितीय मात्रा प्रधान ओंकार की उपासना है तो है तो ओंकार की उपासना एक एक मात्रा की उपासना नहीं ऐसा मानते हैं जो लोग उनके मत में फिर ओम इतिव अक्षरेण इस वाक्य का यहां पर प्रयोग यहीं पर करना गलत होगा पूर्व में भी होना चाहिए यहीं पर प्रयोग अनुपन्न है इसलिए ऐसा लगता है यहीं पर पूर्व दो कंडिका में ओम इति नहीं व का प्रयोग न करके पंचम कंडिका में ही ओम इति नहीं अक्षरेण का प्रयोग श्रुति ने किया इसके सामर्थ्य से ये लगता है कि पूर्व दो कंडिका में ओंकार की उपासना नहीं है अपितु आकार रूपी प्रथम मात्रा की तथा उकार रूपी द्वितीय मात्र की उपासना है ऐसा टीकाकार कहता है और ओंकार की उपासना उन कंडिकाओं में भी मानने वाले का मत अनुपन्नसा लगता है ये कह रहे हैं कि पूर्वत्र पूर्वत्र से लेना तृतीय और चतुर्थ कंडिका इनमें भी तत्त मात्रा प्रधान ओंकार एवं उच्चते तृतीय कंडिका में आकार रूपी प्रथम मात्रा प्रधान ओंकार को ही उपास्य के रूप से बताया गया ऐसा जो मानते हैं और चतुर्थ कंडिका में उकार मात्रा प्रधान ओंकार की ही उपासना बताई गई ऐसा मत जिनका है उनके मत में कहते हैं विशेषण अनुपन्नम यानी पांचवी कंडिका में ही इदम विशेषण से लेना ओम इति अक्षरण ये विशेषण अनुपपन्न हो जाएगा अयुक्त होगा अनुपन्नम का अर्थ है अयुक्तम अनुचितम यह विशेषण यहाँ अनुचित होगा क्योंकि यहां भी ओंकार की उपासना और पूर्व में भी ओंकार की उपासना है तो फिर ओंकार की उपासना तीनों कंडिकाओं में सामान्य होने से यहाँ पर येनेव ओम अक्षरे ये, ये, ये विशेषण अनुपपन्न है उनके अनुसार पूर्वोत्रापि ओंकार सेव उक्तवात क्योंकि पूर्व में भी ओंकार को ही उपास्य के रूप से बताया गया है इति अने इस कारण तन मतम अनुपन्नम यति तन मतम यानि उन लोगों का मत जो पूर्ववर्ती दो कंडिकाओं में समस्त ओंकार की ही उपासना मानते हैं प्रथम मात्रा प्रधान तथा तो द्वितीय मात्रा प्रधान समस्त ओंकार की ही उपासना मान रहे हैं उनका मत अनुपपन्न सा लगता है यानी अनुचित सा लगता है अनुपपन्न यानी अनुचित अनुचित लगता है अनुचित जैसा लगता है ये कहा तो ये जो है ओम इतिए अक्षरण यहां तक की चर्चा हो गई अब भाष्य में आ रहा है परम पुरुषम अभिध्यायित पर चर्चा करते हैं हम लोग कल बद्रं भी ओ पूद्रंकर्णे शुणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षरजत्र स्थिरए रंगे सुषुवा